अथर्ववेदिया वेद या मांडूक्य उपनिषद इसमें हम लोग सतावन कारि का चतुर्थ प्रकरण अलात शांति प्रकरण का सतावन कारि विचार कर रहे थे समृत्या जायते सर्वम शाश्वतम नास्तिते नवे वे सद्भावना हेजम सर्वम उच्छेद तेनाति जो कुछ उत्पत्ति होती है ऐसे लगता है वो सब अविद्या से ही ऐसे होता है तो अविद्या से उत्पन्न होने से हो पदार्थ नहीं है पर सद्भाव न सत्वे न सब अज है किसी का कभी उत्पत्ति नहीं हुआ है तो नाम रूपों से देखने से अवित्य का नाम रूप उसे लगता है उत्पत्ति हुआ है किंतु अगर सदरूप से देखेंगे तो किसी का कभी उत्पत्ति नहीं हुआ है उत्पत्ति अगर नहीं हुई है तो फिर नाश भी नहीं है इसलिए उच्छेदस्तना नास्ती भी वास्तव नाश किसी का नहीं है पूर्व पक्ष शंका क्या की अगर आप अज कहते हैं आत्मतत्व तो को एक है उससे भिन्न कुछ नहीं है तो फिर हेतु फल ये संसार की उत्पत्ति विनाश ये फिर कैसा कहते हैं ये शंका दिखाता है जो शंका का निराकरण श्लोक के द्वारा हुआ तो ये पूर्वपक्ष का शंका है टीका में उच्च माने समाधान मन अर्थयते समाधान उच्यमान समाधान कहा जा रहा है इसमें मन सामाधान आप एकाग्र होकर के सुनिए तो जो समाधान कहा जा रहा है उसको आप एकाग्र होकर के सुनिए भाष्य में श्रीणु सिद्धांति कहता है पूर्व पक्ष का शंका होने से सिद्धांति कहता है श्रीणुणु सुनिए टीका में तूर्व भागाक्षरा कथयती पूर्व भाग का जो अक्षर है उसका अर्थ पूर्व भाग का अक्षर श्लोक का पूर्वार्ध कहते हैं भाष्य में सम्बृत्या तो जायते सर्वम ऐसा कहा गया तो समृत्या का अर्थ कहने के लिए समृति इसमें प्रातिपदिक है इसलिए समृत्ति संवरणम सम्वृत्ति समृद्धि शब्द का अर्थ हो गया संवरणम भाव अर्थ में लुट हुआ है व्याख्य शब्द था तीन समृद्धि तो संवरणम समृद्धि समृद्धि के ऊपर दो नंबर टिप्पणी है ये तो की तो, तो भाष्य में समृद्धि संवरणम समृद्धि समृद्धि के ऊपर दो नंबर टिप्पणी करना है टीका में टिप्पणी में दिया समृद्धि और विषय है आगे भाष्य में ध्यान समृद्धि अविद्या विषय उसके अर्थ कहते हैं अविद्या वाचक समृद्धि शब्द वो अत्र तद विषय लाक्षणिको अवगंतव्य समृद्धि शब्द का अर्थ सम्यक इति आवृणती समृद्धि अर्थात ये अविद्या अविद्या शब्द को यहाँ अविद्या का विषय में अविद्या का कार्य में कह दिया गया ये लक्षण से कारण को कार्य में प्रयोग करना ये लक्षण विषयः संवरणी अविद्याष्य व्यवहारस तया व्यवहारिया जायते सर्वं तेन विषये आकार अधिक अच्छा तेन अविद्याषा नास्ती वै समृद्धि संवरणम समृद्धि अर्थात अविद्या का विषय अविद्या का विषय यहाँ क्या है कहते हैं का व्यवहार ये सब लौकिक व्यवहार सब अविद्या का कार्य है तो तया समृद्धिया उस समृद्धि के द्वारा अर्थात लौकिक व्यवहार के द्वारा जायते सर्वम केवल व्यवहार में कहा जाता है ये सब जायते बोलकर के तेना अविद्या विषय तेन अर्थात ये सब अविद्या विषय होने से यहाँ भी अविद्या विषय एक अधिक है शाश्वतम नित्यम नास्ति वे अविद्या का जो कार्य है उसमें कोई भी नित्य पदार्थ नहीं है शाश्वतम शाश्वतम अर्थात नित्यम अविद्या का कार्य कोई नित्य नहीं होगा क्योंकि अविद्या ही नित्य नहीं है तो उसका कार्य कहा नित्य होगा टीका में अविद्या विषय नित्य वस्तुनो अभाव फलितम आह अविद्या का जो कार्य है वो कोई भी नित्य वस्तु नहीं होगा इसमें फलित अर्थात क्या फल हुआ उसको कहते हैं अर्थात जो भी हम देखते हैं जानते हैं ग्रहण करते हैं सोचते हैं चिंतन करते हैं वो सब अविद्या का कार्य है सब मिथ्या है भाष्य में अत उत्पत्ति विनाश लक्षण संसार आयत इति अविद्या का जो कार्य है ये जगत उत्पत्ति नाश इत्यादि वो सबको अगर सत्य मानते रहेगा अतः तो उत्पत्ति विनाश लक्षण संसार आयत तो, आयत तो अर्थात दीर्घ होने लगेगा तो, संसार आयत तो इति्य आयत तो पांच नंबर टिप्पणी दिया इति व्यवहार जन्मादि एवं जन्मादिर्थ हेवल व्यवहार मात्र जितना सत्य तो बुद्धि उतना लंबा होगा संसार आगे टिका में द्वितीयाध अक्षरा आह द्वित श्लोक का जो द्वितीय अर्ध उत्तरार्ध उसका अक्षर का अर्थ कहते हैं तो द्वितीय अर्ध का अर्थ कहते हैं भाष्य में परमा सद्भावन तजम सर्व आत्मा एव यस्मत तू पर आत्मा एव अजम क्योंकि परमार्थ सदरूपेण सब आत्मा ही है अज ही है एक ही है वास्तविक किसी का उत्पत्ति नहीं हुआ है वो आत्मा कौन है कहते हैं आप जो जानने वाले आप ही एक है बाकी जिसको जानते हैं सब आपका ही कल्पना है अतो जाति आदि अभाव उच्छेद तेना जन्म अगर नहीं है जाति अभाव जन्म ही नहीं है फिर नाश कैसे होगा उच्छेद तेन तेन अर्थात जन्म ही नहीं है सब अभिद्यक है होने से नास्ती वेही उच्छेद नास्ती वेही उच्छेद भी नाश भी नहीं है क्योंकि जन्म ही नहीं है कश्यचित किसी का भी उत्पत्ति नहीं है नाश नहीं है कश्यचित कहते हैं हेतु फलादर हेतु और फल हेतु धर्म धर्म फल शरीर ये सब का ना उत्पत्ति है ना नाश है शरीर का ना उत्पत्ति है ना नाश है टीका यथा पूर्वर्ति भुजगा भाव अनुभवन विवेकी नास्ति भुजंगो रजुशा कथम वृथा इति भ्रंत अति जैसे पूर्वर्ति भुजगा भाव अनुभवन सामने में होने वाले भुजगो अभाव सर्प वहाँ नहीं है सर्पो अभाव को अनुभव करता हुआ विवेकी जानता है वहाँ सर्पो नहीं है विवेकी नास्ति भुजंगो रज्जु रैसा यहाँ भुजंग सर्प नहीं है ये तो रज्जु ही है ऐसा जो जानता है कथम वृथा एवं विभेषी किसको कहता है कहते भ्रांतम जो रज्जु में सर्प दे के भ्रांत हो करके भय करता है उसको विवेकी जो जानता है वहाँ सर्प नहीं है वो कहता है वृथा विभेषी अब वृथा भय कर रहे हो वहाँ कोई सर्प है ही नहीं वो कहता है भ्रांतस्तु जो भ्रांत है जो सर्प देख रहा है वो मान जाएगा ये बात को इतना ससन से तो नहीं मानेगा भ्रांतस्तु शो कियाद अपराधात एवं भूजगंग परिकल्प्य भीत सन पलायते जो भ्रांत है वो स्वकीय अपराधात अपना अपराध से ही वहां सर्प देख रहा है अगर वास्तव सर्प होता तो विवेकी को भी सर्प दिखना चाहिए तो सर्प है नहीं केवल ये भ्रांत ही वहां सर्प देखता है क्यों देखता है कहता है यही उसका अपराध है वही उसका अंदर में ऐसे संस्कार है तो रज्जु को देख के अपराध क्या है सर्प का भय उसका अंदर में इतना ज्यादा है कि रज्जु बोल करके ज्ञान कराना नहीं देता है सर्प कह देता है तो यही उसका अपराध है तो सब्बीस तारीख में एक श्लोक है निरब्य नफलाय नफलायर्क्षु विषया श्रुति संभवात्मनिधि ऐसे पुरुशा, पुरुशा का श्लोक हैपराधसे बुद्धि मलिना पुरुष का अपराध से तो उसे क्या होता है निरवध्य चक्ष पी यथा चक्षु निरवध्य निर्दुष्ट है उससे चक्षु से सामने में वो व्यक्ति को देख रहा है तो जो चक्षु से व्यक्ति को देख रहा है राजा का चक्षु में कोई दोष नहीं है सामने में भर्चु को देख रहा है किंतु पास में होने वाला जो षड्यंत्र करने वाला है वो कहते हैं वो भर्चु नहीं है वो भरसू का प्रेत है राजा इनको विश्वास करता है तो जो ये जो विश्वास करना यही उसका धीषणा बुद्धि को मलिन कर देता है निरवध्य निर्दुष्ट चक्षु व व्यक्ति को देखने पर भी राजा भी मानता है कि ये तो प्रेत है ऐसा क्यों राजा मानता है चक्षु तो चक्षु तो निर्दुष्ट है वो ठीक व्यक्ति को देखता है कहते हैं धीषणा बुद्धि मलिना हो गया इसी प्रकार की श्रुति संभव तथा आत्मनिधि आत्म विषय का ज्ञान जो होता है मैं श्रुति से होती है शुद्ध हमारा जो स्वरूप है ये भी इसी प्रकार की जब भीषणा मलिन हो जाती है तब श्रुति ठीक कहती है आप शुद्ध है शरीर इत्यादि में संबद्ध नहीं है फिर भी बुद्धि मलिन होने से बार बार कहेगा आप तो ये रामानंद श्यामानंद ये, ये है आप वो है इस प्रकार की कहेगा ये बुद्धि का मलिनता ये मलिनता कैसे जाएगा कहते हैं राजा उसको देखता है और इनका बात भी सुनता है उधर से वो व्यक्ति कहता है राजा मैं भर्चू हूं मैं आपका ही पूर्वतन मंत्री हूं राजा उसको बहुत अर्थात विश्वास करता था इनका सड़ा यंत्र से पढ़ करके उसको भगा दिया तो अभी और भगा दिया था ये लोग फिर क्या के ना उसको अम, जंगल में भेज दिया घातकों के द्वारा कि उसको काट करके सर काट करके लाकर राजा को दिखा दो तो वो भी घातक लोग जानते हैं व्यक्ति है राज्य संभालता था वो उसको बोले की देखो ऐसा तो बात है आप इसलिए यहाँ से चले जाओ अन्य राज्य में चले जाओ और दूसरों का सर काट करके ला करके उसको विक्रित करके राजा को दिखा दिए राजा कहाँ और पहचान पाएगा तो कह दिया उसी का है सेनापति भी कहा उसी का है राजा मान लिया मर गया तो आगे जो फिर कुछ दिन के बाद फिर कुछ सालों के बाद भरचू वापस आता है वापस आकर के क्योंकि ये लोग राज्य बहानी करने लगे उसका शहन नहीं हुआ फिर आ जाता है आकर के फिर दूर में किसी विश्वस्त व्यक्ति के हाथ में वो मंत्री फिर भेजता है राजा को संवाद मैं भरचू आया हूँ एक बार मिलने चाहता हूँ क्योंकि वह सेनापति उसको आने नहीं देता है फिर राजा आता है आने पर भी उसको देखता है किन्तु विश्वास नहीं होता है फिर राजा धीरे धीरे जाता है तो सैनिकों का ये लेकर के रक्षा लेकर के धीरे धीरे जाता है फिर वो कहता रहता है मैं वही भरचू हूं मैं मरा नहीं हूं श्रुति इसी प्रकार की कहती रहती है अब शुद्ध आत्मा है अब शुद्ध आत्मा है और ये धीरे धीरे पास जाता है अर्थात श्रुति का चीज धीरे धीरे ग्रहण होता है तो क्यों कहते हैं कि ये जो आचार्य गुरु इनका वचन ये जो रक्षा देने वाले सैनिक जैसा इनका सहारा लेकर के धीरे धीरे श्रुति को ग्रहण कर रहा है फिर जाकर के उसको स्पर्श करता है ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है तो जब स्पर्श करता है जानता है ये कहाँ प्रेत है ये तो मनुष्य है ये तो उसका पूरा ऐसे स्थूल शरीर है प्रेत होने से ऐसा स्थूल शरीर पार्थिव शरीर कहाँ से आएगा तो फिर वो जान लेता है ना ये तो भव्यू ही है इसी प्रकार की यह धीरे धीरे पास जाना ब्रह्माकार वृत्ति होना फिर निश्चय होगा तो क्यों नहीं हो जाता ब्रह्माकार वृत्ति करें पुरुषापराध मलिना धीषणा पुरुष का अपराध मैं ये हूं वो हूं इस प्रकार की मानता है शंश का एक प्रसिद्ध श्लोक है यथा पुरो भ्रांतस्तु शो की आद अपराधा भ्रांत जो अपना अपराध है अपराध क्या है ग्यारह नंबर टिप्पणी दे है अधिष्ठान अज्ञान रूपा अधिष्ठान आत्मा का अज्ञान यही अपराध है ज्ञान नहीं होना यही अपराध है बस ठीक है टीका में सुख अपराधादेव भुजगम परिकल्प्य भुजगम सर्पम अपराध से सर्प का कल्पना करके भी सन भय करके पलायते ये तो भ्रांत का स्थिति है च नत्र विवेकिनो वचन मूढ़ दृष्टिया विरुद्ध्य विवेकी जो कह रहा है ये सर्प नहीं है ये रज्जु है मूढ़ कह रहा है ये कहा रज्जु है ये सर्प है ये दोनों वचन में कोई विरोध नहीं है कि एक मूढ़ का अभिवेकी का वचन है कि विवेकी का वचन विरोध है, है? इसलिए अभिवेकी कहता है कि इसका जन्म मृत्यु है विवेकी कहता है कोई जन्म मृत्यु नहीं है ये कोई विरोध नहीं है परस्पर में तथा परमात्मा कूटस्थ आत्म दर्शन व्यावहारिक जन्म आदि वचन अविरोद्धम भाव परमार्थ जो कूटस्थ आत्म दर्शन परमार्थिक दर्शन में कूटस्थ हूँ आत्मा हूँ सारे उपाधि से रहित तो हूँ और व्यावहारिका जन्माधि व्यावहारिक जन्म इसका जन्म हुआ इसका मृत्यु हुआ ये सब अविरुद्धम कोई विरोध इसमें नहीं है तो जब तक तो अज्ञान है तब तक ये विरोध है अगर अज्ञान नहीं है तो फिर विरोध नहीं है ये सत्तावन कारिका उच्चारण करेंगे ये जो टीका में दिया ना व्यावहारिक जन्मादिवन है ना जो टीका में अंतिम पंक्ति में था व्यावहारिक जन्मादि वचन है न तेरह नंबर टिप्पणी ये नीचे दे दिया टिप्पणी में उसको सोलो लिख दिया अंतिम टिप्पणी तेरह होना चाहिए वहा सोलो लिख दिया वचन है नौते नर्थ स्रोत वचन है जो ज्ञानी कहता है और व्यावहारिक वचनो जन्मादि इसके कोई विरोध नहीं है आगे टीका में समृत्या जायते सर्वम इतिम आप पूर्व श्लोक में सतावन श्लोक में कहे देवृत्या जायते सर्व समृत्या जायते सर्वम शाश्वतम नास्तिक तय ये जो कहे तद तो इधानीम इसको अभी विस्तार करके कहते हैं जो कुछ उत्पत्ति जिसका भी होती है वो सब अविद्या से केवल मानता है घट की उत्पत्ति हो गई कुछ नहीं हुआ घट ऐसे मिट्टी था ऐसे मिट्टी ही है नाम रूप में महत्व तो जन्म हो गया नाम रूप में महत्व नहीं, तो नहीं है तो कोई उत्पत्ति नहीं हुई धर्म जायते जायते तेन तत्व जन्म मयुपम त धर्म ये जायन्ते ये धर्म अर्थात अविद्या ते तत्व न जायते जन्म मयोपम साया नीदे ये धर्म धर्म जीवा जो जीव सब उत्पन्न होते हैं इति इति अविद्या इति कहने का अर्थ वास्तव नहीं है तो अर्थात ऐसे मानता है ये धर्मा जीवा जायंत अविद्या जो केवल मानता है ते तत्व तो न जायते किसी जीव का वास्तविक कोई जन्म नहीं होता है और जो अविद्या से जन्म होता है कहते हैं कि ते तेम जन्म मायोपमो जैसे जादूगर दिखाता है कितना चीज क्या बना देता है तो जैसे वो दिखाता है ते साम जन्म जीवों का जन्म सो माया जैसा इंद्रजाल जैसे जादूगर जैसा दिखाता है ऐसे केंगे ठीक है माया से तो बनता है लेते तो जादूगर का माया जैसे है साच माया जो बनाने वाले है वो है नहीं तो फिर पदार्थ ये कहाँ से बन जाएंगे तो खाली ये मानता है तो साच माया नाया तो माया के लिए इसलिए शायद पुराण में कहीं आए है या माँ सा माया या माँ माँ अर्थात नहीं जो नहीं है उसी को माया कहा जाता है तो सा माया या माँ अर्थात जो नहीं है या माँ विपरीत कर देने से माया हो गया अर्थात माँ अर्थात नहीं है निषेध जो नहीं है वही माया है ऐसे खाली मानते हैं महाभारत महाभारत में महाभारत में अच्छा हाँ ये कहीं आए है हम सुने है इसको त्र आद्य पादं विभजते श्लोक का प्रथम पाद धर्माय इति जायन्ते भाष्य में ये अपि अत्म अन्येच धर्मा जायन्ते इति ते जायते कल्यव प्रकार यथोक्ता इति ये अपि जो भी आत्म अन्येच आत्मान अन्येच आत्मान्य जीवात्मा अथवा जो घटपट नदी पर्वत ये सब भी जो धर्म जायते धर्मा के ऊपर सात ये धर्मा धर्मा अर्थात घटा घटादे सात नव टिप्पणी दे दिया घटा अनात्मा जो धर्म सब उत्पन्न आत्मान और जो अन्येच धर्मा अर्थात जीव और जो सब घटा दिए ये सब जायन्ते इति कल्प्यंत उत्पन्न होते हैं ऐसे कल्पना करता है देखने वाला ऐसा कल्पना करता है ते अर्थात वो सब धर्मा इति श्लोक में कहा इति का अर्थ एवं प्रकार तो जैसे कहते हैं ना ये चिट्ठी लिखने के बाद आगे लिखते हैं इति आपके मित्र इति अर्थात एवं प्रकार ने इस प्रकार में हम लिख दिया उस समय लिखने का समय में तो पता नहीं चलता इति का क्या अर्थ कहा जाता था सिखाया जाता था न लिखने के बाद इति आपका ये लिखना है तो इति अर्थात अने प्रकारेण मैंने लिख दिया इतना हमको कहना चाहिए था तो यहाँ कहते हैं इति ते इति भाषी में जो कहते ना इति ये श्लोक का जो इति शब्द है उसी को लेते हैं उसका अर्थ कहते हैं एवं प्रकारा। इति का अर्थ एवं प्रकारा अनेन प्रकार इसका क्या अर्थ यथोक्ता समृद्धि निर्देश्य अर्थात ये सम्वृत्ति अविद्या ही है उसका निर्देश किया गया शब्द से अविद्या का निर्देश किया गया ठीक है मैं एवं प्रकार स्फोर भाष्यकार का एवं एवं प्रकार प्रकार क्या है अविद्या है? तो टीका में अंतर प्रकृत्या संवृत्तिर शब्देन उत्ता प्रकृता अंतर अर्थात अव्यवहित औब अनंतर अर्थात जिसमें अंतर नहीं व्यवधान नहीं होता तो अव्यवहित अनंतर प्रकृता समृद्धि इति न उगता अच्छा अनंतर अर्थात अव्यवहित पूर्व पूर्व श्लोक में समृद्धि जायते आयात कहा गया वही जो अनंतर अर्थात अव्यवहित पूर्व में प्रकृता जिसका विचार चल रहा है क्या है वो समृद्धि तो समृद्धि को यहाँ इति शब्द से कहा गया कहां से ले आए इति शब्द से समृद्धि को कहते पूर्व श्लोक में कहा गया था उसी को लाई अव्यवहित पूर्व जो समृद्धि शब्द अर्थात पूर्व श्लोक में था सत्तावन श्लोक में उसी को यहाँ कहा गया तथा च समृत्तिया ते धर्मा जायन्ते न तो तेजा तत्व तो जन्म स्त्र ये सब जो धर्म चाहे जीवात्मा हो चाहे घटपट हो सब अविद्या से ही उत्पन्न होते हैं वो सबका कोई वास्तव जन्म नहीं है भाष्य में समृत्या एवं धर्म जायंते नत्वतः केवल अविद्या से ही वो सब उत्पन्न होते हैं, वास्तव कोई उत्पन्न किसी का उत्पत्ति नहीं होते हैं। ते न तत्वतः परमार्थ तो जायंत तत्वता अर्थ परमार्थतः वास्तविक किसी की उत्पत्ति कभी होती नहीं है ठीक टीका में तेना इति उक्त प्रपंचयति श्लोक में कहा गया जायते न तत्वत तो तेनाव का अर्थ भाष्यकार कहते हैं जन्म पारिक आशंक्य तृतीय पाद योजना पूर्व पक्ष कहते हैं कि समृत्तिया संवृत्ति अविद्याद्या से भी जो जन्म होता है वो भी पार्थिक है वास्तव है तो अविद्या से बना तो भी वास्तव क्यों नहीं होगा आप कहते हैं कि मिट्टी भी अविद्या है क्योंकि ब्रह्मा को छोड़कर बाकी सब अविद्या है तो मिट्टी से जो घट बनता है वो वास्तव है हम उसमें जल रखते हैं तो ये वास्तव क्यों नहीं होगा विद्या से बनने पर भी वो वास्तव हो ये थे तृतीय पाद हम तृतीय पाद में उसका उत्तर दिए जन्म माया उपम तो माया के जैसा है जादूगर का माया के जैसा तृतीय पद योजन जन्म तेज धर्म यथा यथाया जन्म तथा मायोपमं तयोपम प्रत्येत जन्म जो फिर वह अविद्या अविद्या से जो उत्पत्ति होती है अविद्या ऐसा केवल मानता है जन्म तेषा धर्मा नाम, नाम जो धर्मों का धर्मों में दो विभाग कर दिया है कि जीव एक जड़ ये सब का जो जन्म होता है यथा माया जन्म जैसे जादूगर माया से सब उत्पन्न कर देता है तथा तन मायोपम प्रत्येतव्यम इसी प्रकार की माओपम ये सब माया ही है ऐसे जानना चाहिए तो जैसे जादूगर देखाता है जादूगर वास्तविक जो उत्पन्न कर देना ये अर्थात तो मनुष्य देखे थे एक बार स्कूल में पढ़ने का समय एक व्यक्ति आया था छोटा एक डब्बा रखा था उसमें ऐसा ऐसा घुमाता था कुछ निकाल लेता था हमको लगा कि वो डब्बा का अंदर में कुछ ऐसे है कहीं कुछ रखा है तो जादू करता है ऐसा नहीं है इन्हें जो बड़ा बड़ा जादू कभी कभी महाराज श्री कहते हैं तो इस प्रकार की आप लोग देखे है वो जो ऐसे बनाते हैं जैसे वो बीसी सरकार महाराज बोलते हैं ना तो पूरा को वैनिश कर दिए अच्छा को वैनिश कर दिए तो ये उसका केमिकल अच्छा कुछ भी करते हैं कहते हैं कि उसका मतलब सिद्धि है वो चक्षु बंधन कर देता है मतलब बहुत सारे लोग खड़े होंगे ताजमहल के सामने वो किसी को दिखेगा नहीं प्रकार की सिद्धि भी हो सकता है जो कहते हैं कि अच्छा तो उसका परंपरा है ना उसका फैमिली बैकग्राउंड पूरा जादू का है अरे केमिकल से भी विश्वास करना थोड़ा कठिन मतलब कुछ केमिकल स्प्रे कर देता है जिससे सभी का आँखी चीज है जो वो थोड़ा सा महंगा तो वाला है इसलिए यही जाते महंगा वाला जहाँ मिलता होगा ना सभी लोग खरीद लेंगे उसको <laughs> फिर सभी लोग जादू दिखाएंगे इसमें कुछ तो सिद्धि तो होगा फूल वाला बोले ना वो तो उसका अंदर ही रहते वो तो हम भी देखना हाँ उधर से उधर निकाल के तो थोड़ा घुमा देता है ऐसे फिर देखाता है कि देखिए कुछ नहीं है लगेगा कि ये पूरा जितना इतना बड़ा बक्सा लगेगा कि अंदर पूरा खाली उतना दिखता है किंतु नहीं है संभवतः जो मिरर फिर लगाते है ना उस प्रकार की हो सकता है कि लगेगा बहुत ज्यादा गहरा है किन्तु इतना मात्र खाली है पीछे होगा पदार्थ वाटर वाला जो दिखाता है ना उसका कैसे रहता है आपको पूरा चौंग पूरा देखेंगे खाली लेकिन उसका अंदर में एक बाउंड्री स्तर रहता है हाँ। पानी उसमें चले जाते हैं हाँ। उधर में आप देखेंगे पूरा खाली आपको दिखाएंगे हाँ। खाली। जब वो झुकाते वो पानी का स्तर उसी में आ जाता है जब तो वो ठीक <laughs> है किसी प्रकार के कुछ ना कुछ तो करते है तो किन्तु बस जैसे माया है में दिया के तन मापम प्रतियतव्यम वो तो माया ही है ऐसे जानना चाहिए अभी पूरा इतना बड़ा जगत महान माया है और क्या माया देखना है <laughs> जब भी देखेगा कुछ भी उठपटांग लोग देखने से तो और माया और बहुत ज्यादा ज्ञान होता है देखो कैसा माया का कार्य एकदम उठपटांग जिधर उधर गिरे रहते हैं जैसे जैसे कुदते रहते हैं तथा तन मायोपम प्रत्येतव्यम ऐसा जानना चाहिए प्रत्येतव्यम टीका में प्रत्येतव्यम जन्म इतिशेष ये जो जन्म है ये माओपम है ऐसा जानना चाहिए पूर्व पक्ष कहता है आगे माया नामा वस्तु तरही फिर माया कोई वस्तु है जिससे ये बन जाता है सिद्धांत कहता है कि मैवम मैवम के ऊपर कुछ नईवम नैबम के ऊपर कुछ टिप्पणी है सात वहां नहीं सात आगे भाष्य में द्वितीय पंक्ति में है तो वहां नहीं है हाँ कर दीजिए नई बम के ऊपर हाँ सिद्धांत कहता है नई बम साच माया नो <coughs> माया है ही नहीं माया इति अविद्य मानसी आख्या इति अभिप्राय माया अर्थात या माँ सा माया अर्थात अविद्य मानस जो नहीं है ये भाष्यकार यहाँ कहते माया इति अविद्य मानसी आख्या या माँ जो नहीं है वो माया है ठीक है चतुर्थ पादार्थ आकांक्षा द्वारा स्कोर चतुर्थ पाद का अर्थ आकांक्षा करके कह दिए आकांक्षा दिखा दे माया नाम वस्तुतर ही पूर्व आकांक्षा दिखा दिया सिद्धांत आगे चतुर्थ पादक कह दिया साच माया न्ठावन श्लोक उच्चारण करेंगे पूर्व पक्षी अभी आगे शंका कहेगा ये माया से कैसे जन्म हो जा सकता है ये बड़ा कठिन चीज है माया से जन्म कैसा हो जाएगा तो सिद्धांति उसके लिए आगे श्लोक कहता है टीका में जन्म माओपम तेषा उक्तम तदव दृष्टांतावष्टंभे न साधयति धर्म जन्म मयोपम जैसा जादुगर जन्म दिखाता है तदेव दृष्टांत दृष्टांत को आधार करके उसको दिखाते हैं यथा यथा माया मायाद मायाद जायते तन्मयंकुर नाशो नि चोच्छेद तद्धर्मेशु योजना यहामया बीजा तन्म अंकु जायते असो नित्यो न असौ नित्यो नद धर्मेशयानमय माया मय अंकुर से है तो अंकुर भी माया से है जादूगर के पास कुछ नहीं है हाथ ऐसा कर दिया बीज दिख गया फिर हाथ बंद कर दिया खोल दिया तो उसी के अंदर में सब अंकुर हो गए कहते हैं बीज जैसे माया था अंकुर भी माया में आ गया इसलिए जो माया से बीज आया वो नित्य नहीं है तो ये बीज की उत्पत्ति भी नित्य नहीं है तो उसका उच्छेद उसका नाश भी कैसे नित्य हो जाएगा पदार्थ ही नहीं है नशु नित्य वो बीज अंकुर ये सब कुछ नित्य नहीं है और उच्छेद ही उनका नाश भी नहीं होगा जैसे ये बीज अंकुर गया है इसी प्रकार ये धर्म धर्म अर्थात जीवात्मा का हो सभी ऐसे प्रकार के है कहीं कुछ ये नहीं हो रहे हैं खाली मानते हैं तो इसे सब घटता है दिखता है ऐसा जैसे स्वप्न में श्लोकाक्षराणी आकांक्षा दर्शयन योजक का अक्षर आकांक्षा दिखाते हुए इसका व्याख्यान करते हैं भाष्यकार कथम मायोपमम तेषाम धर्म नाम जन्म इतिहा तेसाम धर्म नाम जन्म माओपमम कथम ये जो धर्म धर्म अर्थात जीव जड़ सब इनकी जन्म मयूपम जादूगर जैसे दिखाता है ऐसा कैसे है उतर देते हैं यथा माया यथायाद आमरादिबीजा जायते तन्मयो मायाम अंकुर न असो अंकुर निेदी विनाशी व अभूतवाद तद्वदेव धर्मेश जन्मनाशादी योजना युक्ति जैसे माया मायाद्रादी बीजा जादूगर हाथ में कुछ नहीं है खोल के दिखा दिया फिर हाथ बंद कर दिया फिर खोल दिया दिखा दिया अंदर में आम का गुठली हाथ में है माया मयो आमरो आम का जो गुठली वो माया से और उससे जायते तनमयो माया मयो अंकुर फिर दोबारा वो गुठली को हाथ में बंद कर लिया खोल दिया तो देखा कि उसके अंदर में अंकुर है माया अंकुरो न सो अंकुरो नित्य वो अंकुरो नित्य नहीं है और नो उच्छेदी वो अंकुरों को काट भी देगा कहते जादूगर काट भी देता है कहते जादूगर का सारे कार्य तो वही एक ही प्रकार के है बीज बनाना जैसे अंकुरों बनाना जैसे अंकुरों को काट देना भी ऐसे है उसमें से एक भी कोई वास्तव नहीं है न च उच्छेदी विनाशी व अभूतत्व तो पदार्थ ही नहीं वास्तव तो विच्छेद उच्छेद नहीं है तदव इसी प्रकार की धर्मेशु जन्मनाश योजना युक्ति सारे धर्म में चाहे जीव हो चाहे जड़ हो ये जो जन्म नाशादी योजना उसमें इसी प्रकार की योजना युक्ति इसी प्रकार की जान लेना है न तो परमार्थ तो धर्माम जन्म नाश हो व्युज इत्यर्थ है परमार्थ तो धर्मों का ना जन्म है ना नाश है अर्थात वास्तविक आपका ना जन्म है ना नाश है बार बार इसको विचार करने का है जन्म नाश फिर दिखता है कहते हैं कि शरीर का दिखता है शरीर का जन्म ना क्या है जैसे कि घट का जन्म हो गया घट का जन्म क्या हो गया कुल मिट्टी ले आया उसका नाम रूप दे दिया पंचभूत ये आ गए ये इसका नाम रूप हो गया उसको जन्म कर दिया इतना ही है जन्म वास्तविक आत्म तो ना कोई जन्म ना कोई मृत्यु अमृत नहीं है इसे इस तो बताया हाँ। अविद्या पारमार्थिक दृष्टि से नहीं यहाँ पारमार्थिक प्रथम पंक्ति में भाष्य में दिया ना ऊपर श्लोक में परमार्थ तो वास्तव अर्थात परमार्थ व्यावहारिक दृष्टि में अविद्या <coughs> है अविद्या नहीं तो व्यावहारिक जगत कहाँ से आ गया ये शास्त्र दृष्टि अर्थात पारमार्थी का दृष्टि पारमार्थिक दृष्टि से अविद्या है अविद्या अविद्या का निवृत्ति हो जाएगा जैसे अंकुर को काट दिया माया भी अंकुरों का जन्म जैसे माया अंकुरों को काट देना वो भी ऐसे माया इसलिए पहले श्लोक आया था ना न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्ध हो न चाधक न मुमुक्ष न भाई मुक्त इतनी ऐसा परमार्थ था ये सब कोई वास्तव नहीं है अविद्या होना जैसा अविद्या का कार्य है अविद्या का नाश होना मोक्ष होना ये भी अविद्या का कार्य है तो फिर अविद्या का निवृत्ति तो इसको विचार करके कहते हैं तो अविद्या का निवृति अविद्या ही है तो अविद्या का निवृत्ति अगर अविद्या है अविद्या का निवृत्ति ये ध्वंस है वो आगे रहेगा अर्थात अविद्या रहेगा तो इस प्रकार है तो फिर अविद्या का निवृत्ति ये अधिष्ठान रूप है अर्थात अभिद्या का निवृत्ति क्या है कहते हैं अधिष्ठान है आत्मा ही है तो होने से फिर द्वैतापत्ति नहीं होगा ये आगे ऊपर चुकी इत्यादि में आगे सभी बृहद प्रस्थान में इसे विचार दिखाते हैं ये उनसठ श्लोक उच्चारण करेंगे सत्तावन श्लोक में कहा था सदभावे नजम सर्वम उच्छेद ना तेनादश उच्छे तेन तो इसको कहते हैं आगे यद उत्तम सद्भावना ही अजम सर्वम घट पट नदी पर्वत रामानंद श्यामानंद आकार में नाना दिखते हैं किंतु अगर सबको सत्वे न अस्ति, अस्ति देखेंगे अस्ति सब में एक ही है रामानंदो भी अस्थि और दुर्योधन भी अस्थि घटो भी अस्ति और ये नदी भी अस्ति अस्थि तो सभी के साथ है वही एक ही है सत्वे न देखने से सब एक ही है यदम सदभाव न ही अजम सर्वमती तद प्रपंच तो इसका भी प्रपंच करके विस्तार करके कहते हैं नाजेशु सर्वधर्मेशु ना ना शाश्वता ना शाश्वत यत्र ये विवेकोच्य अजेशु सर्वधर्मेशु शाश्वता शाश्वता न यत्र वर्णा न वर्तन्ते तत्र विवेक न उच्यते अजेषु सर्वधर्मेषु ये सारे धर्म अज हैं कहेंगे सर्वधर्म कहते हैं फिर अज कह देते हैं अर्थात तो नाना अज हो जाएंगे सर्वधर्मेषु अर्थात तो कल्पितेषु कल्पित बहुत है अधिष्ठान एक ही है तो सर्वधर्म जड़ चेतन ये सब कल्पित इसमें ये सब अज अर्थात तो उनका अधिष्ठान अज है उसमें शाश्वत अशाश्वत अभिधान जो अधिष्ठान है अज है आत्मतत्व तो है उसको शाश्वत नित्य अशाश्वत अनित्य दोनों ही नहीं कह पाएंगे आत्मा को नित्य भी नहीं कह पाएंगे और अनित्य भी नहीं कह पाएंगे भगवान भाष्यकार तत्वबोध तो में क्या कहते हैं ब्रह्म एक नित्यम तद व्यतिरिक्तम सर्व अन्यम एवं अयम नित्यानित्य वस्तु नित्या विवेक नित्य ऐसे कहते हैं कहते बोधो पड़ रहे हैं ना आरंभ हो रहा है आज जब मांडुक्य पूरा हो जाएगा कहेंगे शाश्वत तो, अशाश्वत तो, नित्य अनित्य ये सब अविधा अविधा शब्द ये सब कुछ शब्द वो अजय आत्म तत्व तो तो में व्यवहार नहीं हो पाएगा क्यों ये वर्णा न बर्तनते जिसमें वर्ण शब्द ही व्यवहार नहीं हो पाएगा उसको नित्य अनित्य कैसे कहेंगे शब्द व्यवहार नहीं होगा अर्थात शब्द उच्चारण करके वक्ता श्रोता को अर्थ ज्ञान कराना है कह देगा नदी वक्ता सुना ए कहा श्रोता सुना उसका बुद्धि में नदी ज्ञान हो गया तो ये जो विषय बुद्धि में आ गया इसको कहा जाता है शब्द का विषय शब्द का कोई विषय नहीं होता है वास्तविक तो शब्द जन्य ज्ञान का विषय को शब्द का विषय कह देते है विषय तो ज्ञान इच्छा और ज्ञान इच्छा प्रयत्न सुख दुख ज्ञान इच्छा सुख दुख इन्हीं का ही विषय होता है इच्छा चिकित्सा भी इच्छा आ गया इन्हीं का ही विषय होता है शब्द का कोई विषय नहीं को है शब्द जन्य ज्ञान का विषय को शब्द का विषय कह देते हैं ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसको उच्चारण कर देने से आपका बुद्धि में ब्रह्म आ जाएगा इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म को प्रकाश करने वाले कोई भी शब्द नहीं है कहते ब्रह्म ब्रह्म उच्चारण कर दिया जाए हो गया ज्ञान तो यहाँ तो कुछ नहीं आता जैसे नदी कह देंगे आ गया नदी आ गया इसी प्रकार ब्रह्म कह देने से वो आएगा नहीं तो कोई भी वर्ण का सामर्थ्य कोई भी शब्द का सामर्थ्य नहीं है उसको कहने के लिए इसी को कहते वर्णा न बर्तनते शब्दा वर्तन थे अर्थात शब्द जाकर के अर्थ में रहना एक आ जाएगा कि शब्द का वृत्ति और शब्द अर्थ में जा नहीं पाएगा ब्रह्म में तो कहा जाएगा शब्द की वृत्ति नहीं होती है तो जहां शब्द ही व्यवहार नहीं हो पाएगा वहां विवेक को कैसे करेंगे ये शाश्वत है ये अशाश्वत है अर्थात शब्द के द्वारा उसका कथन नहीं हो पाएगा टीका में आत्मनि नित्या नित्य कथा न अवतरती हेतु माह आत्मा में नित्य अनित्य का कथा कथन आत्मा नित्य है आत्मा अनित्य है इस प्रकार की दोनों ही नहीं कह पाएंगे क्यों कहते हैं श्लोक में कह दिया कि वर्णन ही उसमें नहीं है शब्द ही व्यवहार नहीं हो पाएंगे ठीक है श्लोक से पूर्वाध हम व्याचे श्लोक का पूर्वार्ध का व्याख्यान करते हैं भाष्यकाल परमार्थतु आत्मसु अजय सु नित्य ही मात्र सत्ता के शाश्वत अशाश्वत इति अभिधा, वर्त इत्य परमार्थतु वास्तव व्यवहार करने के लिए जो वक्ता कहेगा उपनिषद का व्याख्यान करेगा वो तो ब्रह्म शब्द आत्मा शब्द व्यवहार करेगा किंतु किन् देने से अगर अर्थ बुद्धि में आ जाता है कहा जाएगा कि शब्द अर्थ में राज रह गया इसलिए कहते हैं परमार्थस्तु नहीं है आत्मसु अजय जितने सारे आत्म जीवात्मा दिखते हैं वो सब अज है। एक ही है नित्य एक विज्ञप्ति मात्र विज्ञप्ति विज्ञान शुद्ध चैतन्य स्वस्वरूप बोध होता है अर्थात उपाधि विनिर्मुक्त बोध हो जाता है तो वो ज्ञानी है अगर उपाधि को लेकर के बोध होता है कहाँ आत्मा का बोध हुआ स्वस्वरूप कहने से मैं रामानंद श्यामानंद गोरा मोटा पतला ऊंचा स्वस्थ अस्वस्थ इस प्रकार की बुद्धि नहीं होनी चाहिए अगर आता है तो उसी को कहा जाएगा सो स्वरूप वो आया तो ज्ञानी वो ज्ञानी ज्ञानी कौन ज्ञानी के लिए कोई शब्द ही नहीं है कोई ये भी नहीं है वास्तविक क्या है ना हम कह दें कि ज्ञानी व्यवहार करता है इसलिए ज्ञानी को बोध हो जाएगा किंतु ज्ञानी अपने आपको क्या मानता है अंतःकरण मानता है ना चैतन्य मानता है mm -hmm. चैतन्य सुनता है शब्द को mm -hmm. ज्ञानी अपने आप को जो जानता है वो ना शब्द सुनता है ना उसका कोई अंतःकरण है ना अर्थ आएगा किंतु हम व्यवहार में कहते हैं ये तो ज्ञानी है तो वहां व्यवहार में क्या अंतकरण को ज्ञानी कह रहे हैं अर्थात वो अंतकरण में सीधा भाष्य हम व्यवहार में उस अंतकरण को ज्ञानी कह रहे हैं जिस अंतकरण में ब्रह्माकार वृत्ति हुआ है उस अंतकरण को कहते हैं अभी उस अंतकरण को जब श्रवण होता है ब्रह्म आत्मा इत्यादि पदार्थ क्या होता है वो अंतकरण ब्रह्माकार वृत्ति में आ जाता है फिर ब्रह्माकार वृत्ति से आकर के वो कहता है कि हाँ ये सारे व्यवहार करने वाला जो अंतकरण है वो तो वास्तव ज्ञानी नहीं है ज्ञानी तो ज्ञान है इसलिए ज्ञानी का दृष्टि में शब्द नहीं है कोई वृत्ति ज्ञान नहीं है कुछ भी नहीं है इसलिए ज्ञानी को शब्द सुनने से ज्ञान हो जाएगा नहीं है जिसको हम ज्ञानी कहकर के व्यवहार करते हैं वो तो अविद्या का एक कार्य है का। जैसे हम हैं, ऐसे वो ज्ञानी भी ऐसे ही है अर्थात वो अविद्या का एक, एक कार्य है हम जिसके साथ व्यवहार करते हम उसी को कह देंगे इसको तो ज्ञान होता है शब्द सुनने से ये भी तो अविद्या का कार्य है तीज़ी तीज़ी। क्या चीज परम ब्रह्म अश्मी अर्थात इतरो नाश्मी वाक्य से ही ज्ञान करवाना है आप जो सोचते हैं वो नहीं है आप जो सोचते हैं वो नहीं है आप रामानंद नहीं है आप रोगी नहीं आप स्वस्थ नहीं है आप मोटा नहीं है आप पतला नहीं है सब निषेध करते जाइए धीरे धीरे चित्त चीज बंद होगा कभी तो अमनी भाव हो जाने से यही ब्राह्मण स्थिति है उस समय में ना ये चित्र रहेगा ना ये जानने का ना कोई शब्द भी सुनेगा तो किंतु ये पदार्थ अर्थात तो ब्रह्माकार वित्ती से निष्ठा होने के बाद आगे जब ज्ञानी व्यवहार करेगा जीवन मुक्त तो अवस्था जब कहा जाएगा अविद्या को ले करके व्यवहार करेगा किंतु उसको पूछ लेंगे आप व्यवहार कर रहे होम कहाँ व्यवहार कर रहा है हम चैतन्य स्वरूप है कहता है चैतन्य स्वरूप कहता है क्या हम चैतन्य स्वरूप कता ना जो कहता है वो मिथ्या है तो वास्तविक स्वरूप चैतन्य स्वरूप उसमें कोई व्यवहार नहीं है तो उसका ज्ञान कराने का यही उपाय की नीति नीति कहा जाएगा सबका निराकरण करने में निराकरण करने से ये बंद होगा बंद होने से भ्रमाकारि होगी अच्छा और एक पंक्ति देख लेंगे शाश्वत तो शाश... भाष्य में शाश्वत तो अशाश्वत तो इति वा न न वर्तते शाश्वत तो है अशाश्वत तो है नित्य है अनित्य है इस प्रकार के अभिधा अभिधा शब्द न अभिधा न शब्द न अभिधानम अभिधानम शब्द अभिधीयते अगर अंग प्रत्यय करेंगे तो अभिधा हो गया तो आतचो उपसर्गे उसे अंग होता है स्त्रियाम अधिकार में उनसे अभिधा बन जाएगा फिर आगे टाप हो गया लूट करेंगे तो अभिधान हो जाएगा अनेन अभिध्यते अनवर्त अर्थ टीका में अच्छा आगे भाष्य में यत्र यत्रात ये अर्थात ये सब धर्मेश वर्ण्यंते येहि अर्थात ते वर्णा शब्दा न प्रवर्तनते वर्ण्यंत ये ही अर्थात वर्णा वर्ण किसको कहेंगे जिसके द्वारा अर्थ का वर्णन किया जाता है बताया जाता है ना प्रवर्तन्ते ये ना प्रवर्तन्ते प्रवर्तनते जिस आत्म तो तो में इसकी प्रवृत्ति नहीं होते ना प्रवर्तन अर्थात अभिधातुं प्रकाशितुम ना प्रवर्तन्ते शब्द अर्थ को कह देता है कह देता है अर्थात अर्थ को प्रकाश कर देता है अर्थ को प्रकाश कर देता है अर्थात हमारा बुद्धि में तदाकर प्रवृत्ति करवा देता है किन्तु ये आत्म विषय में कोई भी शब्द नहीं है जो भ्रमाकार करवा देगा इदम एवं इति विवेको विविकता त्र नित्यो नित्य न उचित है आत्मतत्व को कह देंगे इदम एवं, नित्यो, नित्यो इदम एवं जैसा कह देंगे ये तो मोबाइल है दिखा करके पकड़ करके बता देंगे ऐसे आत्मतत्व को पकड़ करके कह देंगे ये नहीं कहा जाता है इति विवेको विवेक अर्थात विविकता अल करना तथा टीका में कह तत्र प्रकृतेशु धर्मेशु इति आवत धर्म अर्थात आत्मतत्व उसमें नहीं कहा जा सकता है भाष्य में कहा नित्य वो अनित्य न उचित यह आत्मा नित्य है अनित्य है ऐसा नहीं कहा जा सकता है या तो वाचा निवर्तनते श्रुते है ये तो तिर उपनिषद में जिससे वाणी निवृत्त हो जाता है वाणी निवृत्त हो जाता है प्रकाश नहीं कर पाना यही निवृत्त हो जाना क्योंकि वाणी का कार्य है वस्तु को प्रकाश कर देना नहीं कर पाया अर्थात हट गया यही निवृत्त हो गया टीका में आत्मसु आत्मा सुन्या्य कथा भावे भावे का अर्थ है यहाँ कथा अभाव है आत्मा में नित्य अनित्य कथा अभाव अभाव अर्थात नहीं हो, हो पाएगा शब्द गोचर शब्द अगोचरत्व गो हेतु शब्द का गोचर अगोचर विषय आत्मा शब्द का विषय नहीं बनेगा जैसे घट शब्द का विषय बन गया घट कह देंगे तो बुद्धि में आ गया इसी प्रकार आत्मा कह देंगे तो बुद्धि में आ जाएगा आत्मा तो, तो नहीं आएगा ये प्रमाण है इसमें भाष्य में प्रमाण दिया यर्तनते अप्राप्य मनसा सह आनंदो ब्रह्मणों विद्वान आनंदम ब्रह्मणों विद्वान न विभेति कुतश्चन ऐसे तैशीषद ये साठ श्लोक उच्चारण करेंगे तो ये जगत की ना उत्पत्ति हुई है ना नाश होगा ये जान करके फिर जगत में जितना जो कर पाते हैं कर लीजिए आज यहाँ तक आगे और तीन दिन अवकाश रहेगा अवकाश अर्थात ये सप्तमी अष्टमी नवमी अनध्याय रहेगा इसमें सरस्वती शयन होने से ये अध्यापन इत्यादि कार्य नहीं होता है तो फिर तीन दिन के बाद आगे दशहरा से फिर पाठ चलोगा तब तो समय रहेगा सात पांच मिनट पहले जैसे हम चलते थे ऐसे चलेंगे ओम पूर्ण मत पू